मातंगी मतंग शिव का नाम है शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिष्ट फल देने वाली है गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल की तृतीया को इनकी जयंती आती है देवी मातंगी श्याम वर्ण की है मस्तक पर चंद्रमा धारण करती है यह पूर्णतया वाघ देवी की ही पूर्ति है चार भुजाएँ चार वेद हैं मां मातंगी वैदिकों की सरस्वती है पलाश और मल्लिका पुष्पों से युक्त बेलपत्रों की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा वह अपने क्रीड़ा कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है वशीकरण में भी यह महाविद्या कारगर होती है देवी मातंगी रात्रि मोहरात्रि विद्या विद्या शिव मतंग